भारतीय व्याख्यान हमारा प्रस्तुत कार्य मेरे भाइयों तुम समझ गए होगे कि किस तरह हमारे भाव धीरे धीरे शांत और अज्ञात रूप से दूसरे देशों में गए हैं भारत के सब विषयों में यही बात है भारतीय विचार का सबसे बड़ा लक्षण है उसका शांत स्वभाव और उसकी निरवता जो प्रभु शक्ति इसके पीछे है उसका प्रकाश जबरदस्ती से नहीं होता भारतीय विचार सदा जादू सा असर करता है जब कोई विदेशी हमारे साहित्य का अध्ययन करता है तो पहले वह उसे अरुचिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि इसमें उसके निज के साहित्य जैसी उद्दीपना नहीं तीब्र गति नहीं जिससे उसका हृदय सहज ही उछल पड़े यूरोप के दुखांत नाटकों की हमारे करुण नाटकों से तुलना करो पश्चिमी नाटक कार्य है वे कुछ देर के लिए उद्दीप्त तो कर देते हैं किंतु समाप्त होते ही तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है तुम्हारे मस्तिष्क से उसका संपूर्ण प्रभाव निकल जाता है भारत के करुण नाटकों में मानो सम्मोहन की शक्ति भरी हुई है वे मंदगति से चुपचाप अपना काम करते हैं किंतु तुम जो जो उनका अध्ययन करते हो त्यों त्यों तुम्हें मुग्ध करने लगते हैं फिर तुम टस से मस्त नहीं हो सकते तुम बन जाते हो हमारे साहित्य में जिस किसी ने प्रवेश किया उसे उसका बंधन अवश्य ही स्वीकार करना पड़ा और चिरकाल के लिए हमारे साहित्य से उनका अनुराग हो गया अनदेखे और अनसुने गिरने वाला कोमल ओश कंठ जिस प्रकार सुंदरतम गुलाब की कलियों को खिला देता है वैसा ही असर भारत की देन का संसार की विचारधारा पर पड़ता रहता है इस शांत अज्ञात किंतु सर्वशक्तिमान के प्रभाव ने सारे जगत की विचार राशि में क्रांति मचा दी है एक नया ही युग खड़ा कर दिया है किंतु तो भी कोई नहीं जानता कब ऐसा हुआ किसी ने प्रसंगवशात मुझसे कहा था भारत के लिए किसी प्राचीन ग्रंथकार का नाम भूल निकालना कितना कठिन काम है इस पर मैंने यह उत्तर दिया कि यही यही भारतीयों का स्वभाव है भारत के लेखक आजकल के लेखकों जैसे नहीं थे जो ग्रंथों का नब्बे प्रतिशत भाव दूसरे लेखकों से साफ उड़ा लेते हैं और जिनका अपना केवल दसमांस होता है किंतु तो भी जो ग्रंथारंभ में भूमिका लिखते हुए यह कहते नहीं चुकते कि इन मत मतान्तरों का पूरा उत्तरदायित्व मुझ पर है मनुष्य जाति के हृदय में उच्च भाव भरने वाले वे महामनुष्य उन ग्रंथों की रचना करके ही संतुष्ट थे उन्होंने ग्रंथों में अपना नाम तक नहीं दिया और अपने ग्रंथ भावी पीढ़ियों को सौंपकर उन्हें शांतिपूर्वक इस संसार से विदा ली हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों के नाम कौन जानता है वे सभी व्यास कपिल आदि उपाधियों ही से परिचित हैं वे ही श्रीकृष्ण के योग्य सपूत हैं वे ही गीता के यथार्थ अनुयायी हैं उन्होंने ही श्री कृष्ण के इस महान उपदेश कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है फल में कदापि नहीं कर्म मंडे व अधिकार रस्ते माँ कदाचना का पालन कर दिखाया मित्रों इस प्रकार भारत ने संसार में अपना कर्म किया परंतु इसके लिए भी एक बात अत्यंत आवश्यक है वाणिज्य द्रव्य की भांति विचारों का समूह भी किसी के बनाए हुए मार्ग से ही चलता है विचार राशि के एक देश से दूसरे देश को जाने से पहले उसके जाने का मार्ग तैयार होना चाहिए संसार के इतिहास में जब किसी बड़े दिग्विजयी राष्ट्र ने संसार के भिन्न भिन्न देशों को एक सूत्र में बांधा है तब उसके बनाए हुए मार्ग से भारत की विचारधारा बह चली है और प्रत्येक जाति की नस नस में समा गई है आए दिन इस प्रकार के प्रमाण जुटते जा रहे हैं कि बुद्ध के जन्म के पहले ही भारत के विचार सारे संसार में फैल चुके थे बौद्ध धर्म के उदय के पहले ही चीन फारस और पूर्वी द्वीप समूहों में वेदांत का प्रवेश हो चुका था फिर जब यूनान की प्रबल शक्ति ने पूर्वी भूखंडों को एक ही सूत्र में बांधा था तब वहाँ भारत की विचारधारा प्रवाहित हुई थी और ईसाई धर्मावलंबी जिस सभ्यता की डिंग रहे हैं वह भी भारतीय विचारों के छोटे छोटे कणों के संग्रह के सिवा और कुछ नहीं है बौद्ध धर्म अपनी समस्त महानता के साथ जिसकी विद्रोही संतान है और ईसाई धर्म जिसकी नगण्य नकल मात्र है वही हमारा धर्म है युग चक्र फिर घुमा है वैसा ही समय फिर आया है इंग्लैंड की प्रचंड शक्ति ने भूमंडल के भिन्न भिन्न भागों को फिर एक दूसरे से जोड़ दिया है अंग्रेजों के मार्ग रोमन जाति के मार्गों की तरह केवल स्थल भाग में ही नहीं अतल महासागरों के सब भागों में भी दौड़ रहे हैं संसार के सभी भाग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और विद्युत शक्ति नौ संदेश वाहक की भांति अपना अद्भुत नाटक खेल रही है इन अनुकूल अवस्थाओं को प्राप्त कर भारत फिर जाग रहा है और संसार की उन्नति तथा सारी सभ्यता को अपने योगदान के लिए वह तैयार हो रहा है इसी के फलस्वरूप प्रकृति ने मानो जबरदस्ती मुझे धर्म का प्रचार करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका भेजा हम में से हर एक को यह अनुभव करना चाहिए था कि प्रचार का समय आ गया है चारों ओर शुभ लक्षण दिख रहे हैं और भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की फिर से सारे संसार पर विजय होगी अतः हो हमारे सामने समस्या दिन दिन बृहतर आकार धारण कर रही है क्या हमें केवल अपने ही देश को जगाना होगा नहीं यह तो एक तुच्छ बात है मैं एक कल्पनाशील मनुष्य हूँ मेरी यह भावना है कि हिंदू जाति सारे संसार पर विजय प्राप्त करेगी जगत में बड़ी बड़ी विजी जातियाँ हो चुकी हैं हम भी महान विजेता रह चुके हैं हमारी विजय की कथा को भारत के महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता ही की विजय गाथा बताया है फिर से भारत को जगत पर विजय प्राप्त करनी होगी यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक जो कि मेरी बातें सुन रहा है अपने अपने मन में उसी स्वप्न का पोषण करे और उसे कार्य रूप में परिणित किए बिना न छोड़े लोग हर रोज तुमसे कहेंगे कि पहले अपने घर को संभालो बाद में विदेशों में प्रचार करना पर मैं तुम लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि तुम सबसे अच्छा काम तभी करते हो तुम सबसे अच्छा काम तभी करते हो जब दूसरों के लिए काम करते हो अपने लिए सबसे अच्छा काम तुमने तभी किया जबकि तुमने औरों के लिए काम किया अपने विचारों का समुद्रों के उस पार विदेशी भाषाओं में प्रचार करने का प्रयत्न किया और यह सभा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अन्यन्सों को अपने विचारों से शिक्षित करने का प्रयत्न तुम्हारे अपने देश को भी लाभ पहुंचा रहा है यदि मैं अपने विचारों को भारत ही में सीमाबद्ध रखता तो उस प्रभाव का एक चौथाई भी न हो पाता जो कि मेरे इंग्लैंड और अमेरिका जाने से इस देश में हुआ हमारे सामने यही एक महान आदर्श है और हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए वह आदर्श है भारत की विश्व पर विजय इससे छोटा कोई आदर्श नहीं चलेगा और हम सभी को इसके लिए तैयार होना चाहिए और भरसक कोशिश करनी चाहिए अगर विदेशी आकर इस देश को अपनी सेनाओं से प्लावित कर दे तो कुछ परवाह नहीं उठो भारत तुम अपनी आध्यात्मिकता द्वारा जगत पर विजय प्राप्त करो जैसा कि इसी देश में पहले पहले प्रचार किया गया है प्रेम ही घृणा पर विजय प्राप्त करेगा घृणा घृणा को नहीं जीत सकती हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा भौतिकवाद और उससे उत्पन्न क्लेश भौतिकवाद से कभी दूर नहीं हो सकते जब एक सेना दूसरी सेना पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करती है तो वह मानव जाति को पशु बना देती है और इस प्रकार वह पशुओं की संख्या बढ़ा देती है आध्यात्मिकता पाश्चात्य देशों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी धीरे धीरे पाश्चात्यवासी यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं चाव से इसकी बाट जो रहे हैं उसकी पूर्ति कहाँ से होगी वे आदमी कहाँ हैं जो भारतीय महर्षियों का उपदेश जगत के सब देशों में पहुँचाने के लिए तैयार हों कहाँ हैं वे लोग जो इसलिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो कि ये कल्याण कर उपदेश संसार में कोने कोने तक फैल जाए सत्य के प्रचार के लिए ऐसे ही वीर हृदय लोगों की आवश्यकता है वेदान्त के महासत्यों को फैलाने के लिए ऐसे वीर कर्मियों को बाहर जाना चाहिए जगत को इसकी चाहना है इसके बिना जगत विनष्ट हो जाएगा सारा पाश्चात्य जगत मानो एक ज्वालामुखी पर स्थित है जो कल ही फूटकर उसे चूर चूर कर सकता है उन्होंने सारी दुनिया छान डाली पर उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली उन्होंने इंद्र सुख का प्याला पीकर खाली कर डाला पर फिर भी उससे उन्हें तृप्ति नहीं मिली भारत के धार्मिक विचारों को पाश्चात्य देशों की नस नस में भर देने का यही समय है। इसलिए मद्रासी नवयुवकों ने विशेषकर तुम्हें को इसे याद रखने को कहता हूँ हमें बाहर जाना ही पड़ेगा अपने आध्यात्मिकता तथा दार्शनिकता से हमें जगत को जीवन देना होगा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है अवश्य में इसे करो या मरो राष्ट्रीय जीवन सतेज और प्रबुद्ध राष्ट्रीय जीवन के लिए बस यही एक शर्त है कि भारतीय विचार विश्व पर विजय प्राप्त करे साथ ही हमें न भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक विचारों के विश्व विजय से मेरा मतलब है उन सिद्धांतों के प्रचार से जिनसे जीवन संचार हो न कि उन सैकड़ों अंधविश्वासों से जिन्हें हम सदियों से अपनी छाती से लगाते आए हैं उनको तो इस भारत भूमि से भी उखाड़ कर दूर फेंक देना चाहिए जिससे वे सदा के लिए नष्ट हो जाए इस जाति के अधब पतन के यही कारण हैं, और ये दिमाग को कमजोर बना देते हैं हमें उस दिमाग से बचना चाहिए जो उच्च और महान चिंतन नहीं कर सकता जो निश्चेज होकर मौलिक चिंतन की सारी शक्तियाँ खो बैठता है और जो धर्म के नाम पर चले आने वाले सब प्रकार के छोटे छोटे अंधविश्वासों के विश्व से अपने को जर्जरित कर रहा है हमारी दृष्टि में भारत के लिए कई आपदाएं खड़ी है इनमें से ये दो बहुत ही खतरनाक हैं। घोर भौतिकवाद और उसकी प्रतिक्रिया से पैदा हुआ घोर अंधविश्वास इनसे अवश्य बचना चाहिए आज हमें एक तरफ वह मनुष्य दिखाई पड़ता है जो पाश्चात्य ज्ञान रूपी मदिरा से मत होकर अपने को सर्वज्ञ समझता है वह प्राचीन ऋषियों की हंसी उड़ाया करता है उसके लिए हिंदुओं के सब विचार बिल्कुल बाह्यात चीज है हिंदू दर्शन शास्त्र बच्चों का कलरव मात्र है और हिंदू धर्म मूर्खों का मात्र अंधविश्वास दूसरी तरफ वह आदमी है जो शिक्षित तो है पर जिस पर किसी एक चीज की सनक सवार है और वह उल्टी राह लेकर हर एक छोटी सी बात का अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करता है अपनी विशेष जाति या देव देवियों या गांव से संबंध रखने वाले जितने अंधविश्वास हैं उनको उचित सिद्ध करने के लिए दार्शनिक आध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहाने वाले न जाने क्या क्या अर्थ उसके पास सर्वदा ही मौजूद है उसके लिए प्रत्येक ग्राम में अंधविश्वास वेदों की आज्ञा है और उसकी समझ में उसे कार्य रूप में परिणत करने पर ही जाती जीवन निर्भर है तुम्हें इन सबसे बचना चाहिए तुम में से प्रत्येक मनुष्य अंधविश्वासपूर्ण मूर्ख होने के बदले यदि घोर नास्तिक भी हो जाए तो मुझे पसंद है क्योंकि नास्तिक तो जीवंत है तुम उसे किसी तरह परिवर्तित कर सकते हो परंतु यदि अंधविश्वास घुस जाए तो मस्तिष्क बिगड़ जाएगा कमजोर हो जाएगा और मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगा तो इन दो संकटों से बचो हमें निर्भीक साहसी मनुष्य का ही प्रयोजन है हमें खून में तेजी और स्नायु में बल की आवश्यकता है लोहे के पुट्ठे और फौलाद की स्नायु चाहिए न कि दुर्बलता लाने वाली वाहियात विचार इन सबको त्याग दो सब प्रकार के रहस्यों से बचो धर्म में कोई लुका नहीं है क्या वेदांत वेद संहिता अथवा पुराण में कोई ऐसी रहस्य की बातें हैं प्राचीन ऋषियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए कौन सी गोपनीय समितियाँ स्थापित की थी क्या ऐसा कोई लेख है कि अपने महान सत्यों को मानव जाति में प्रचारित करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे जादूगरों के हथकंडों का उपयोग किया था हर बात को रहस्यमय बनाना और अंधविश्वास ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं ये औनति और मृत्यु के ही चिन्ह हैं इसलिए उनसे बचे रहो बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ संसार में अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं प्रकृति के बारे में आज हमारी जो धारणाएँ हैं उनकी तुलना में हम उन्हें प्रति अति प्राकृतिक कह सकते हैं परंतु उनमें से एक ही रहस्यमय नहीं है इस भारत भूमि पर यह कभी प्रचारित नहीं हुआ कि धर्म के सत्य गोपनीय विषय हैं अथवा यह कि वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसने वाली गुप्त समितियों की ही विशेष संपत्ति है मैं हिमालय में गया था तुम लोग वहाँ पर नहीं गए होगे वह स्थान तुम्हारे घरों से कई सौ मील दूर है मैं सन्यासी हूं और गत चौदह वर्षों से मैं पैदल घूम रहा हूं ये गुप्त समितियां कहीं भी नहीं है इन अंधविश्वासों के पीछे मत दौड़ो तुम्हारे और जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक बन जाओ क्योंकि कम से कम उससे तुम्हारा कुछ बल बना रहेगा पर इस प्रकार अंधविश्वास पूर्ण ना तो अवनति तथा मृत्यु है मानव जाति को धिक्कार है कि शक्तिशाली लोग इन अंधविश्वासों पर अपना समय गंवा रहे हैं दुनिया के सड़े से सड़े अंधविश्वासों की व्याख्या के लिए रूपकों के आविष्कार करने में अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं साहसी बनो सब विषयों की उस तरह व्याख्या करने की कोशिश मत करो बात यह है कि हमें हम बहुतेरे अंधविश्वास हैं हमारे देह पर बहुत से बुरे धब्बे तथा दखाव हैं इनको काट और चीर फाड़कर एकदम निकाल देना होगा नष्ट कर देना होगा इनके नष्ट होने से हमारा धर्म हमारा जाति जीवन हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी प्रत्येक धर्म का मूल तत्व सुरक्षित है और जितनी जल्दी ये धब्बे मिटाए जाएंगे उतने ही अधिक ये मूल तत्व चमकेंगे इन्हीं पर डटे रहो